प्राणनाथ प्रिय देवर साधर न धरे धनु भाधा नही मग श्रम ब्रह्म दुख मन मोरे मुह लगी सोच करिय जन भोरे सुनि सुमंत्री शीतल बारी वयो विकल जनु हाँ नयन नहीं न कहीं न वीरों में अग्रगण तथा धनुष और बाणों से भरे तर्कश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं इससे मुझे न रास्ते की थकावट है न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुखी ही है आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें सुमंत्र सीता जी की शीतलवाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मड़ी खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं कानों से सुनाई नहीं देता वे बहुत व्याकुल हो गए कुछ कह नहीं सकते राम प्रबोध के न तद्य हो तीतल छाती जतन जले क साथ ही उचित उत्तर रघुनंदन दे जाए मेट जाए जाये नाम जाए कठिन कर्म गति कठिन बसाए राम लखन सिया पद सिर फिर बनिक मोर माई। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई सांस चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए युक्तियाँ पेश की पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथा यथोचित उत्तर देते गए श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती कर्म की गति कठिन है उस पर कुछ भी बस नहीं चलता श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी लौटे। है राम हेरी कर लौटे साद साद ने रथ को घोड़े सी जी की ओर देख, देख हिन हैं यह निषाद लोग विषाद के वश होकर फिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं जासुबे कल जा मातुपितुझी है कैसे बर बस राम सुमंत्र पठाये सुरसर तीर याप तब आए मांगे नावन के बट जाना कही तुम्हार मरम मैं जाना न सब जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया तब आप गंगा जी के तीर पर आए श्री राम ने केवट से नाव मांगी पर नहीं, वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है होई जाए नाम उड़ाए यही सब नहीं जो प्रभु मुनिधर पखारन परिवार जिसके नूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई मेरी नाव तो काठ की है काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं मेरी नाव भी मुनि को स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी मैं लुट जाऊँगा अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी मेरी कामना काम कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी मैं तो इसी नाव से मेरे सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ दूसरा कोई धंधा जानता नहीं हे प्रभु यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो पद, पद कमल दो यी नाथ बुतराई चहो पद कमल धोए चढ़ाई नावन नाथ उतरा चहो राम रावर आन दशरथ सपथ सब साझे कहू बरु तेर मारूल दगिन पाय पखारी लगिन तुलसी दासनाथ के कृपाल पार उतार हों सुनिके मटे के बैन प्रेम अटपटे रिहसे करुणा एन चित जान के तन हे नाथ मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता हे राम मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है मैं सब सच सच कहता हूँ लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा में श्री रामचंद्र जी अलकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर कर हंसे